शब्द ही है स्वयं परमात्मा के वाचक बहुत सारे शब्द हैं परमात्मा को कैसे बताएंगे वो तो परमात्मा ये ये ये ये शब्द है और ये अर्थ है ऐसे थोड़ा बता सकते तो अतियन फिर भी बताया जा सकता है भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके बताया जा सकता है तो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 कह रही बोने हम तो अभी तो ऐसे ही समझते हैं लेकिन उसका अपना अर्थ है शाखा ख कहते हैं आकाश को शा, श, शा मतलब शे, शेते थी। जो आकाश में शयन करती है उसको शाखा बोलते हैं देखिए ये भाषा का अपना है जो आकाश में ख में शेत शयन करती है लटकती रहती है ना यहां शाखाएं आप इस दृष्टि से देखे तो सारी शाखाएं आकाश में ही लटकती हुई देखेंगे शाखा कह दिया उसको पृथ्वी क्यों बोलते हैं जो विस्तृत होती है पृथ्वी विस्तार है फैली हुई होती है इसलिए इसको पृथ्वी बोलते हैं गाय को गौ क्यों बोलते हैं गौ जो गमन करती है उसको गऊ कहते हैं हर शब्द का अपना अर्थ होता है अब दूसरी भाषा का भी आप ले लीजिए अब कहते हैं गणना गणना होती है ना गणना गिनना उससे संगणक भी बोल देते हैं मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन पता है कैलकुलेट पता है तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर कंप्यूट कंप्यूटर बन जाते हैं ना ये शब्द जनरेट जनरेटर कुछ एक चीज पता होती है तो उससे समझ जनरेशन इत्यादि इत्यादि हम बहुत सारे शब्द जैसे समझ लेते हैं ना मूल का कुछ पता होता है ऐसे संस्कृत में धातु प्रत्यय और इन शब्दों का कुछ पता होता है तो बहुत सारा अर्थ वहां से निकल आता है इसका तात्पर्य अग्नि अग्नि अग्रणी होती है आगे रहती है वैसे भी आगे रहती है अभी जितनी गाड़ियां चलती है उसमें आगे लाइट चलती है ना आगे आगे, आगे। अग्नि तो अग्रणी होता है हम चलते हैं तो टॉर्च सामान लो दीपक साथ में रहता है मशाल हाथ में रहती है राह देने में अग्नि तो अग्रणी होती है ले जाती है नेता होती है आगे ले जाती है ऐसे मनुष्यों में भी जो हमारा नेतृत्व करता है आगे रहता है जिसके पीछे पीछे हम चलते हैं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 संस्कृत में व्यत्पन्न होते हैं संस्कृत के शब्द वैदिक शब्द व्युपन्न माने जाते हैं। प्रकृति प्रत्यय के अनुसार तो निज शक्ति व्युत्पत्तिया विवच्छित अपनी शक्ति निज शक्ति के व्युपन्न व्यत्पत्ति के द्वारा और ये शब्द जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। लोक से कुछ भिन्न होते हैं लौकिक शब्दों से भिन्नता रहती है वैदिक शब्दों की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 तो अब वेद के शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं अतिद्रिय भी होते हैं दोनों पे ये बातें लागू होती है इसको चौवालीसवें सूत्र में कहा बोलिए योग्य अयोग्येश प्रती जनकत्वा तत्सिद्धि। योग्य का मतलब है जो दृष्ट होते हैं हमें पता लगते हैं प्रत्यक्ष हैं। और अयोग्य का मतलब है जो अदृष्ट होते हैं प्रत्यक्ष नहीं होते उनका तो दृष्ट और अदृष्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उन सब शब्द चीजों में उन शब, उनको बताने वाले शब्दों में बोध को कराने वाला होने से प्रति मतलब बोध होता है अनुभव उसको उत्पन्न कर देते हैं प्रति का जनकत्व होता है ये वित्पत्ति तत्सिद्धि उस वित्पत्ति की सिद्धि होती है वित्पत्ति को भी यहाँ पर अर्थबोध के अंदर एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है विशेष करके वेदों के लिए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 कहा कि कुछ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं जैसे यज्जादी बताया था बाह्य रूप है तो योग्य भी हैं अयोग्य भी हैं इंद्रिय गम्य भी हैं और इंद्रियातीत भी हैं उन दोनों का ही ज्ञान ये शैली से होता है इसलिए व्यत्पत्ति की सिद्धि है ये भी एक प्रक्रिया है शब्दार्थ जानने की वेदों के अर्थों को जानने के लिए हो गया अब वेद के बारे में चर्चा चली अर्थ की तो कुछ वेदों के बारे में और बता रहे तो सूत्र बोलिए ना नित्यत्व वेदान कार्यत्व श्रुते ना नित्यत्व वेदानाम वेदों की नित्यता नहीं है वेद नित्य है अनित्य है वेद तो नित्य है ऐसा ही मानते हैं ना वेद नित्य हैं एक ही कह रहे हैं ना नित्यत्व वेदानाम वेदों का नित्यत्व नहीं है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 कहा है कि कार्यत्व की श्रुति है कार्यत्व मतलब उत्पन्न होने का श्रवण मिल रहा है शास्त्र के अंदर तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होता है अनित्य होता है अनित्य होता है तो वेदों को नित्य मानें मानेंगे या नित्य मानेंगे वेदों को तो नित्य ही मानेंगे भले ही ये कह रहे हैं भले ही वेद मंत्र आ गया भले ही वेद मंत्र कह रहा है कि वेदों की उत्पत्ति होती है लेकिन हम नहीं मानेंगे तो प्रश्न आएगा कि वेद किसे कहते हैं? तो ये जो वेद है जैसे पुस्तक रूप में हमें सबसे स्थूलता से दिखाई देता है तो पुस्तकें तो छपती भी हैं और पुरानी भी पढ़ जाती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं, ठीक है अगर हम पहला व्यवहार तो यही करते हैं ना कि देखो ये ऋग्वेद है ये जुर्वेद पुस्तकें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 वो सदा से है सदा रहेगा इस तृष्टि से वो वेद नित्य है मूल जो ज्ञान है ईश्वर में क्योंकि तो ईश्वर नित्य है उसमें स्थित ज्ञान भी नित्य है इसलिए वेद नित्य है वहां जाकर के अंतिम उत्तर मिलेगा लेकिन अगर हम इस व्यवहार को देखेंगे तो यही कहा जाएगा नित्यत्व वेदानाम वेदों का नित्यत्व नहीं कार्यत्व श्रुत उसके कार्य की श्रुति यहाँ पर मिल रही है हमारे को उत्पन्न नहीं हो रहे ठीक है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 विवेक की प्राप्ति हो गई संपूर्ण ज्ञान हो गया उनको ऐसी जो बातें आती है जो तो मुक्तात्माएं बना देती हैं इसको तो अगला सूत्र में कहा जा रहा है बोलिए ना मुक्त अमुक्त अयोग्यवाद बोले इसको बनाने की सामर्थ्य ना तो मुक्तात्माओं में है और न अमुक्तात्माओं में है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 क्या पृथ्वी पृथ्वी तो ऋत और सत्य हुआ ऋत रि, और सत्य हुआ ऋत रि, और सत्य ही तो उत्पन्न हुआ ना आपने जो रितंश सत्यंश तो बताइए ना आप यथापूर्व अकल्पयत परमात्मा ने इसको बनाया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 अनित्य है कि वो आया है सदा से नहीं था यहां पर लेकिन इतने मात्र से उसका पौरुषित सिद्ध नहीं हो जाता है तो अपौरुष मनुष्य नहीं बना सकता इसको और न मुक्तात्मा बना सकती हैं ना अमुक्त बता सकते हैं क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है तो इसलिए सैतालीस सूत्र में कहा न मुक्ता मुक्त योग अयोग्यवा तो दो बातें आई एक तो नित्यत्व की बात आई और एक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 अगर कोई ये कहे कि परमात्मा पुरुष के द्वारा यह बनाया नहीं गया अपौरुषय है फिर तो यह नित्य होना चाहिए वेद तो उसका उत्तर दिया जा रहा है अड़तालीसवां सूत्र बोलिए ना न अपौ नित्यत्व अंकुरादिवत अपुषय होने से वेदों का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो जाता नित्यत्व का निश्चित पहले किया था अपरुषेयत्व का अब अपरुषेयत्व होने से कोई कहने लगे नहीं इसमें इस आधार पे तो ये नित्य होनी चाहिए तो कहा न अपरुषेयत्व तो नित्यत्व अपरुषय होने से वो नित्य सिद्ध नहीं हो जाता है कैसे अंकुर आदि वंकुर आदि के समान अंकुर आदि जो उत्पन्न होते हैं ये पौरुषय हैं अपौरुषेय हैं अंकुर को किसान या मालिव होता है ना बीच को तो जो अंकुर उठते हैं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 मनुष्य के द्वारा किया हुआ है अपने आप है अब मनुष्य के द्वारा बोल देते हैं और जंगल में यूं ही उगा हुआ हो ये पेड़ पौधे जैसे हैं हैं तो, तो कहते है अपने आप होता है वहां तो अपौरुषे है लेकिन खेती वगैरह बाग बगीचे लगे हुए होते हैं तो हम क्या कहते हैं ये किसी मनुष्य ने किए हुए हैं तो अगर कोई ये कहे भी कि ये तो इसमें पौरुष है पौरुषे है इसमें पुरुष के द्वारा निर्मित उसका हाथ लगा हुआ है तो भी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 और प्रमाण की जरूरत नहीं क्योंकि स्वयं वेद की शक्ति से है, परमात्मा की ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुआ है निज शक्ति अभिव्यक्त है परमात्मा की अपनी शक्ति की ये अभिव्यक्ति है इसलिए इसका स्वतः प्रमाण है ईश्वर का वचन होने से ये स्वतः प्रमाण है और ये क्यों है क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर सर्वव्यापक है ईश्वर में अविद्या नहीं है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 प्रश्न उठेगा कहीं पहले से थे और वो जो के तू आ गए कहीं और थे और हमारे सामने ले आए और हम कहते आ गया प्रकट हो गया अथवा नए उत्पन्न हुए अथवा अभाव से वैसे ही बन गए हैं ये कहीं से भी ये विषय जो अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं उसको वर्णन कर रहे हैं और अपना सिद्धांत भी बताएंगे और मान्यताओं का निषेध करते चल रहे बावनवा सूत्र देखिए बोलिए न असतः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 तो आखिर है क्या ये कुछ भी नहीं है तो है क्या ये तो इसको अगले सूत्र में बताते हैं 56वां सूत्र ये इनका सिद्धांत सूत्र है बोलिए सत असत ख्याति बाधा अब अबाधा बोलिए सत असत दोनों ख्यातियां हैं ये सत भी है असत भी है सत और असत का मतलब क्या है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 हमें पता लगता है कि नष्ट होने वाला है और अबाधा जो मूल है मूल प्रकृति उसकी कोई बाधा नहीं होती वो बना रहता है नष्ट भी होता है ये भी हम देख रहे हैं असत हो जाता है और विद्यमान भी है तो हमें सत भी मानना होगा नष्ट भी होता है नष्ट नहीं भी होता है कभी विद्यमान भी रहता है तो इसलिए सत और असत दोनों को स्वीकार करते हैं यह इनका सिद्धांत है सदसत ख्याति सत्वी और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 मुक्ति की तो होता है जल्दी से जल्दी मुक्ति हो जाए बहुत देर हो गई ये किस बात का देवता है अनुमान से पता लगेगा ना निश्चित कारण से होता है ना तो मैंने कहा कि ये चार सूत्र सूत्रे फिर भी देख रहे थे बोले नहीं इनको छोड़ दो किस बात का देवता है ये ये किस बात का देवता है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 तो प्रतीति और अप्रतीति से किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो इस फोटात्मक शब्द का कभी ज्ञान होता है क्या इसकी प्रतीति होती है क्या कि ये है नहीं है किसी भी ढंग से नहीं होती इसलिए पता लगता है कि फोटात्मक शब्द नहीं है इसमें निषेध किया इन्होंने ध्वनि तो होती है ध्वन्यात्मक शब्द तो है ही है ध्वनि तो होती है उसकी तो प्रतीति होती है हमारे को हां ध्वनि है